उन दिनों मीना ने मां को घर से निकालने की मुहिम चला रखी थी रात भर खांसती है खाऊ खाऊं और दिन में मारो माथो दुखे मारो डील दुखे मारे ये दुखे मारो वो दुखे मुझे देख देखकर टेकिंग करती रहती है नाटकबाज ऑफिस से थके पचे घर आओ तो घर पर भी दोपल का सुकून नहीं अगर कल की तारीख में डोकरी को वृद्धाश्रम में नहीं डाला तो मैं बंटी को लेकर मायके चली जाऊंगी इस बात को पत्थर की लकीर समझना मीना को देखकर उसे अक्सर लगता है कि इस स्त्री के भीतर एक पुरुष दबा हुआ है जो गाहे बगाहे अपना सिर उठा लेता है वह स्वयं अपने भीतर छिपी नारी से लगातार हारता रहा है बेटा तू अब मुझे वृद्धाश्रम में भर्ती करा ही दे मन ही मन घुटता क्यों रहता है मां ने ही पहल की लेकिन मां तू मेरी फिक्र मत कर मन को समझा लूंगी वहां कम से कम खांसने की आजादी तो होगी उसे यह जानकर हैरानी हुई कि आजकल मां रातों को मुंह में कपड़ा ठूंसने लगी है वो सिहर उठा दूसरे दिन वही हुआ जो मीना चाहती थी अब मीना बहुत खुश है चहकती रहती है मानो सिर से टनो वजन उतर गया हो गले लगी है बहुत दिनों बाद रमेश को लगता है मानो उसकी बाहों में कैक्टस उगाए हों वो हौले से उसके हाथ को छिटक देता है दो दिन बाद ही मीना ने कहा रमेश एक खुशखबरी सुनाती हूं सुनाओ वो बुझा बुझा सा बोला मां आने वाली है क्या वो खुशी से उछल पड़ा हां आज ही मां का फोन आया था वो कह रही थी इन दिनों तबीयत बहुत खराब रहती है जवा राजा को भेज दो अच्छे से डॉक्टर को दिखा देंगे कुछ दिन तेरे पास भी रह लूंगी वो गुमसुम सा हो गया उसे अपनी मां याद आई ओल्ड होम की दीवार पर टंगी उदास तस्वीर जैसी कहां खो गए जा रहे हो ना हां हां वो मानो नींद से जागा दूसरे दिन वो बैरंग वापस आ गया क्या हुआ मां नहीं आई आई तो थी लेकिन मैंने उन्हें भर्ती करा दिया अच्छा कौन से अस्पताल में अस्पताल में नहीं वृद्धाश्रम में क्या कह रहे हो वो चिल्लाई तुमने मेरी मां को वृद्धाश्रम में डाल दिया ठीक ही कह रहा हूं बहुत खास रही थी तुम्हें रात भर नींद नहीं आती